श्री गर्ग जर्गसंहिता विश्वजीत खंड पंद्रहवा अध्याय उडीस डामर देश के राजा बंग देश के अधिपति वीर धनवा था असम के नरेश पुण्र पर यादव सेना की विजय श्री नारद जी कहते हैं राजन दिग्विजय के बहाने भूभार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युम्न अंग देश को गए अंग देश का स्वामी केवल अंतपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था वहाँ यादवों ने उसे जा पकड़ा तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दी उडीस अर्थात डामर अर्थात उड़ीसा देश के राजा महाबली भृदबाहू ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी वह अपने बल के अभिमान से मत रहता था प्रद्युम्न ने जाम्बती कुमार वीरवर सांब को उसे वश में करने के लिए भेजा सांब सूर्यतुल तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में ले अकेले ही गए नरेश्वर उन्होंने बाण समूहों से डामर नगर को इसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशियों से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक देता है इस प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेट अर्पित की तत्पश्चात वंग देश के अधिपति मदमत एवं वीर राजा वीर धनवा एक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आए वे बड़े बलवान थे यादवों की ओर से श्रीहरि के पुत्र चंद्र भानु ने प्रद्युम्न के देखते देखते वीर धनवा की उस सेना को भानो द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे उनके बाणों से विदिर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हों अनेक रथी भी धरासायी हो गए हाथी घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण कुम्भड़े के टुकड़ों जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे क्षण भर में वीर धन्मा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई जो वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी कटे हुए मस्तक और धड़ किरीट कुंडल केयूर कंगन और अस्त्र शस्त्रों सहित दौड़ रहे थे उनके कारण वहां की भूमि महामारी से प्रतीत होती थी कुष्मांड उन्माद बेताल भैरव तथा ब्रह्मराक्षर बड़े भेग से आकर शंकर जी के गले की बनाने के लिए वहां पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई, तब सामने आए उन्होंने तुरंत ही वज्र शरीखी गदा से चंद्र भानु पर चोट की उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्र भानु विचलित नहीं हुए उन्होंने सदा गदा लेकर तत्काल वीर धनवा की छाती पर दे मारी उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्चित मुंह से रक्त बमन करते हुए वीर धनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े दो घड़ी में उनको फिर चेतना हुई तब उन वंगदेश के नरेश ने महात्मा प्रद्युम्न की शरण ली राजन जब भेड़ देकर वीर धनवा अपने नगर को चले गए तब अमित पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए वहां के राजा बिंब को पकड़कर जादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और जादुओं के साथ कामरूप देश में गए कामरूप देश के राजा पुण्ड्र इंद्रजाल की विद्या अर्थात जादू में बड़े निपुण थे वे अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले उस समय असमियों और यादों में घोर युद्ध हुआ मान, कुठार शूल, रिष्ट तथा शक्तियों से प्रहार किया गया मैथिलेश्वर तदनंतर राजा पुण्ड ने पिशाच नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की फिर तो सब और गुहय गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विष वमन करते और फुमकारते हुए सर्प टूट पड़े गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और दपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा भागते दिखाई देने लगे सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में सूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर बिचरने लगे क्षण भर में सारा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया राजन वायु के वेग से उड़ी हुई धूल के कारण सब सबोर अंधकार छा गया भोज, अंधक मधु सुरसेन तथा दशारह वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए यदश्रेष्ठ वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए मैथिल तब उस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया फिर जैसे सूर्य अपने किरणों से कुहासे तथा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों नागों यक्षों राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वाहन सहित शत्रु राजा पुण्र को दो घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित हो प्रद्युम्न के शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में एक लाख घोड़े और दस हजार हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया वहाँ से अपनी सेना द्वारा स्वर्ण नद और विपाशा अर्थात व्यास नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धरवीर प्रद्युम्न केकय देश में आ पहुँचे केकय देश के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की वसुदेव की बहन साक्षात श्रितकर्ति के महान पति थे उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया राजन वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद भूलासु संवाद में के कई देश पर विजय नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ